रघुर विमल यश जो दायक फल चार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भलो वैश्व की जय दुआ एक इक्यावन के बाद एक सौ इक्याव इच्छा मैं नरवेश समारे कोई हूं प्रगट निकेत तुम्हारी सहित दे धरिता तरी हऊ हाँ चरित भगत सुख सुखदाता सुनि सादर नर बड़ भागी भौतरी हई ममता मद त्यागी आदि शक्त जग उपजाया सौअव तो तो तरी मूर्य माया पूर्वव मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुनि पुनियस कई कृपा निधान अंतरधान भये भगवाना दंपतियोंधरी भगति कृपाला आश्रम निवसे कछु काला समय पा तनुतियन आसा जामरावती वासा यह इतिहास पुनीत यतिमि कही ब्रख के ब्रखकेतु आज सुन पर पुनी राम जन्म करहेतु जन्म कर हे दुष्यावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान अब स्मरण करें विषारण में मनो सतरूपा ने तपस्या की <coughs> भगवान श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए वरदान मांगने को कहा मन वसतरूपा ने वरदान मांगा कि आपके ही समान पुत्र हो भगवान ने वो वर दिया कि अमी तुम्हें आ करके तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण होंगे और ये भी उनसे कहा कि अब तुम यहाँ से शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाओगे और वहाँ स्वर्ग में कुछ दिन तुम्हारा वहाँ वास होगा उसके बाद फिर तुम अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतीर्ण होगे, तब हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे तो ये इससे ये ज्ञात होता है पुनर्जन्म का सिद्धांत भी किस प्रकार से काम करता है उसके नियम भी पता चलते जाते हैं पुनर्जन्म तो होता ही है एक शरीर छोड़ के जीव दूसरे शरीर में जाता है लेकिन किस नियम से जाता है उसके नियम भी हैं जिसके जिस प्रकार के कर्म उसी प्रकार से उसका पुनर्जन्म और यह भी एक एक शरीर छोड़ के तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता कहीं कहीं ऐसे भी है कि एक शरीर छोटा दूसरा शरीर प्राप्त हो गया लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि बीच में विलम्ब भी होता है उस समय बीच में कुछ लोग तो स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं और कुछ लोग नरक आदि लोक में रहते हैं और उसके बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है या पाप कर्म किए की तो कीट पतंगों का शरीर प्राप्त हो जाता है पशुओं का शरीर प्राप्त हो जाता है इस क्रम से चलता रहता है तो अब इसमें से देखिये इस प्रसंग में भगवान जैसे बताते हैं उसे ध्यान देकर के समझना चाहिए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत भी क्या है वो भी बताते जाते हैं पहले कहा था हुई वो अवध तब मैं हो तुम्हार सुत तो तुम अवध भुआल भवल राजा अयोध्या के जब राजा हो तब हम तुम्हारे पुत्र होंगे इच्छा में निरवेश समारे भगवान बताते हैं कि हम कैसे शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करेंगे और वही हम प्रकट निकले तो तुम्हारे और तुम्हारे घर में हम प्रकट होंगे अब इससे यह भी बता दिया कि देखो भगवान के अवतार लेने का क्रम किस प्रकार से है भगवान के अवतार लेने का तरीका जीवों की तरह से नहीं है जीवों में और भगवान के अवतार लेने में बहुत अंतर है इच्छा में कि मैंने हम अपनी इच्छा से मनुष्य धारण करेंगे और जीव अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर या कोई शरीर धारण नहीं करता मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है विवश होकर के धारण करना पड़ता है स्वर्ग <क्षवार्ण> आदि प्राप्त होंगे तो विवश होकर के स्वर्ग में जाकर के देव शरीर धारण करना पड़ेगा <क्षवार्ण> नरक भी जाएगा तो विवश होकर के जाएगा वहां नरक की शरीर प्राप्त होगा इस प्रकार से जीवों को शुभा शुभ जो फल भोगने पड़ते हैं उनमें बंधन है बेवश होकर के उनको ये सब करना पड़ता है इसी का नाम बंधन है जीव जो कुछ अनुभव करता है जो कुछ प्राप्त करता है उसमें बहुत बार उसे दुख होता है नहीं चाहता है कि वो करे नहीं चाहता है कि उसे दुख भोगना पड़े लेकिन फिर भी ये सब होता है तो उसको अपने कर्मानुसार होता है ये कर्मानुसार फल और सुख दुख कर्म सिद्धांत की जो खोज हुई उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महत्वपूर्ण बात है इसे ध्यान में रखने की है सबसे पहले तो व्यक्ति को यही समझ में आवे कि जो हमें सुख दुख होते हैं वो हो अन्य व्यक्तियों के कारण से नहीं है परिस्थितियों के कारण से नहीं है अन्य वस्तुओं के मिलने न मिलने के कारण से नहीं है जो सुख दुख है वो हमारे मन की उत्पत्ति है और मन में जो ये उत्पन्न होते हैं सुख दुख ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है उसके कारण से होता है अगर इतनी बात समझ में आ जाए व्यक्ति को तो भी जीवन में उसे बहुत शांति मिल जाए और सही रास्ता भी मिल जाए जीवन का जीवन जीने का क्योंकि ये बात बातचित्र में चढ़ती नहीं व्यक्ति की इसलिए वो गलत रास्ते पर जाता रहता है और दूसरे लोगों को दोष भी देता रहता है पहले पहले बात उल्टी लगती है व्यक्ति को क्योंकि सबको देखता सब लोग तो यही शिकायत करते हैं कि इसने दुख दिया उसने दुख दिया उसने दुख दिया इसलिए जानते हैं संसार में सब एक दूसरे को दुख देते हैं इसीलिए सब दुखी हैं। और हमको भी जो दुख है वो दूसरे लोगों के कारणों से है ये ऐसा एकदम से बुद्धि के ऊपर इतना भयंकर आरोपण है कि वो हटाए हटता नहीं व्यक्ति को जो लोग विचार करते हैं उन्हें को यह समझ में आता है कि जो ये है अपने कर्मों का फल ही सुख दुख है अपने कर्मों का फल यह नहीं है कि हमको धन बहुत प्राप्त हो गया अपने कर्म का फल यह नहीं है कि हमें परिवार बहुत प्राप्त हो गया नहीं प्राप्त हुआ अपने कर्मों का फल यह है कि जो धन प्राप्त हुआ वो भी दुख देता है जो धर्म नहीं प्राप्त हुआ तो भी दुख देता है कर्मों का फल सुख दुख है मन प्रतिक्रिया हमारी वस्तुओं से कैसे होती है किसी व्यक्ति से जब हमारी प्रतिक्रिया होती है तो उसके कारण हमको सुख दुख होते हैं वो व्यक्ति सुख दुख नहीं देता धन न होने पर व्यक्ति को दुख हो सकता है और धन होने पर भी दुख हो सकता है इससे यह मालूम होता है कि धन के प्रति व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो दुख देती है और ये प्रतिक्रिया व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों करता है वो अज्ञान में करता ना समझे हुए उनको करता है उसकी कर्म ही उसको इस प्रकार की प्रतिक्रिया कराते हैं और फिर वो सुख दुख का अनुभव करता है। ये जीव की समस्या है भगवान ने अपने आप को दिखा दिया कि मैं इस प्रकार से जन्म नहीं लेता मैं कर्म के बंधनों में नहीं है अपनी इच्छा से मैं शरीर धारण कर लेता प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए संभवामी युगे युगे गीता का वचन भगवान ने जो कहा उससे मिलाकर के देखो तुलसीदास जी उसी प्रकार के कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा मैं अपनी प्रकृति का सहारा लेकर के स्वयं ही संभवामी मैं स्वयं ही शरीर धारण करता हूँ युगे युगे समय समय में इस प्रकार आत्म माया कहते हैं हम अपनी माया से अपने शरीर धारण करते हैं मनुष्य अपनी माया शरीर धारण नहीं करता मनुष्य जानबूझ करके नरक में जाए जानबूझ करके मनुष्य शरीर धारण करे मनुष्य जानबूझ करके जीव जो है वो गाय बैल बकरी सांप का शरीर धारण करे वो जान कर नहीं करेगा उसे वो सब करना पड़ता है इसलिए परमात्मा में और जीव का अंतर देखो जन्म कर्म चम्य दिव्यम एवं योग व्यक्ति तत्वता भगवान कहते हैं मेरा जन्म मेरे कर्म दिव्य है एवं यो व्यव जिस बात को जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं और जिसको ये समझ में आ जाए भगवान कैसे कर्म करते हैं तो उस व्यक्ति की भी आंखें खुल जाएं, जो जीव है उसको भी समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए त्यता देहम पुनर्जन्म नीति माम ये पार्थ भगवान कहते हैं फिर ऐसा व्यक्ति जिसको ये समझ में आ जाए तो वो अपना शरीर छोड़ने के बाद में वो भी दूसरा सही धारण नहीं करता मुक्त हो जाता है ये जो रहस्य है इसको समझने की कोशिश करना चाहिए इसलिए बताते हैं इच्छा में नरवेश समारे मैं अपनी इच्छा से शरीर धारण करूंगा स्वयं भी जैसे रंगमंच पर नाटक करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो जो राजा बने रंग बने जैसा भी शरीर उसको एक्टिंग करनी होती है तो अपनी इच्छा से वैसे ही बेच बना लेता है और उसी प्रकार एक्टिंग करती है और जब एक्टिंग करता तो ये नहीं भूल जाता है कि मैं कौन हूं वो जानता मैं राजा की एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन राजा नहीं हूँ भिखारी की एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन भिखारी नहीं हूँ इसी प्रकार से भगवान जो भी शरीर धारण करके जो भी लीलाएं करते जानते है ये सब मैं नहीं हो ज्ञानी जीव भी ऐसे ही करता है जब जीव को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हो जाए तो उसको भी दिखाई देता है कि हमारा तो न जन्म हो न मृत्यु हो और न कर्म से कोई सम्बन्ध न सुख दुख से कोई सम्बन्ध फिर ये शरीर क्यों चल रहा है जीवन क्यों चल रहा है ये तो एक नाटक है जो चल रहा है इसलिए कहते हैं इच्छा में निर्वेश समारे हुई प्रगटन प्रगट निकेत तुम्हारे मैं तुम्हारे घर में प्रगट होऊंगा। अब देखो प्रगट शब्द यहां फिर ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा कहीं कहीं जन्म शब्द भी प्रयोग कर दिया लेकिन मुख्य बात ये कि भगवान अप्रगट है और प्रगट है दो है भगवान अब प्रगट माने जब इंद्रियों से नहीं दिखाई देते आंखों से भगवान नहीं दिख रहे तो अप्रगट है और अगर दिखाई देने लगे सामने आ जाए तो प्रगट है तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो तो अप्रगट है और सगुण साकार है वो प्रगट है वही परमात्मा ने सगुण रूप धारण कर लिया साकार रूप धारण कर लिया तो प्रगट है प्रगट है तो लोगों को दिखाई देने लगा अब देखने वाले व्यक्ति फिर उसको पहचाने की न पहचाना ये अलग बात है कोई लोग उनको पहचानते हैं कि परमात्मा है भगवान ने अवतार लिया है कोई लोग नहीं भी पहचान पाते कि भगवान क्या उतार है ऐसे करके अंतर हो जाता है लोगों में आगे चल करके जब कथा चलती है देखते हैं तो कुछ लोग तो सीधे सीधे भगवान से कह देते हैं कि हम आपको जानते हैं कि क्या परमात्मा हो आप ही ने अवतार लिया है ऐसे बता देते हैं जान जाते हैं वो लेकिन दूसरे लोग जो है वो हो भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हैं आश्चर्य करते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते भगवान क्या अवतार है तो व्यक्तियों की अपनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार परमात्मा को जानते हैं प्रकट परमात्मा को सब परमात्मा जाने ऐसा नहीं होता मैंने उसको जानने के लिए भी व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए जो व्यक्ति जो है संत महात्मा लोग थे उस समय भगवान राम के अवतार समय में वे लोग तो जान गए की भगवान के अवतार हैं वस्त्र जान गए भरद्वाज जान गए वाल्मीकि जान गए कुंभज ऋषि जान गए ये सब लोग तो जान गए लेकिन जो वो गाँव के जहां जहां से होकर के भगवान जाते थे वन में तो ग्रामवासी देखने तो दौड़ते थे उनको लेकिन वो पहचान नहीं पाते थे कि भगवान क्या उतारे आज हमें भगवान के दर्शन हो गए ये नहीं समझ पाते तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो है भगवान अब प्रकट भगवान है तो तो जानना मुश्किल ही है लोगों को तो कहाँ जानते हैं उनको भी कहाँ है हर कोई कहेगा हैं कहा हो तो दिखाओ हो तो दिखाओ ऐसे करते हैं लेकिन कदाचित भगवान प्रकट भी हो जाए तो भी किसी को नहीं दिखाई देंगे भगवान भगवान दिखाई देते हुए भी समझ में नहीं आएगा भगवान अगर कदाचित भगवान कह भी दे कि देखो भाई तुम्हें विश्वास नहीं था मैं आ गया तुम्हारे सामने अब तो दिखाई दे रहे हैं मैं भगवान प्रकट हो गया तुम्हारे सामने अब तो तुम्हें विश्वास करना चाहिए तो वो व्यक्ति क्या कहेगा अरे ऐसे हमने तुम्हारे जैसे बहुत देखे यानी कितने नाटक करते रहते हैं अपने आप को भगवान बताते रहते हैं ऐसे भगवान थोड़े मानते तो फिर भी न मानेगे ये इस प्रकार की स्थिति जो ये है भगवान के संबंध में और स्वयं शास्त्रों से मालूम होती कि स्थिति क्या है फिर कहते हैं अंशन सहित देह दरिताता ये अंशों के सहित इसके माने ये भी बताया कि भरत का भी अवतार होगा लक्ष्मण का भी होगा शत्रुघ्न का भी होगा ये भी आवे ये सब भगवान के अंश है भगवान पर परमात्मा स्वरूप और उसी ने चार ब्यू कहलाते हैं चार ब्यूह के रूप में धारण कर लिया भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान ने बताया कि इन चारों रूपों में अवतार होगा और करी चरित्र चरित्र भगत और ऐसे करूंगा जो भक्तों को सुख देने वाले हैं ऐसे चरित्र करूंगा भक्तों को सुख सुखमाने भक्तों को जो दुख उस समय होगा उससे उनको बचाऊंगा मनुषाचरित आदि उनको पीड़ा पहुँचाएंगे तो उनसे बचाने का हमारा काम है भक्तों को उनसे बचाएंगे उनकी रक्षा करेंगे और फिर ऐसे चरित्र करेंगे जिनको कि देख करके भक्त लोग प्रसन्न होंगे भी करेंगे चरित्रों का विधान भी कैसे कार्य करेंगे इस प्रकार से जीवन जिये कि भक्त लोग उसको देखेंगे तो देख देख करके प्रसन्न होंगे और उसी समय के भक्त लोग नहीं जबकि भगवान अवतार लेंगे तो उसी समय भक्त लोग प्रसन्न होंगे तो फिर भगवान कहते हैं कि बाद में भी अवतार समाप्त होने के बाद में लीला पूरी हो जाने के बाद में भी भगवान के भक्त भगवान के चरित्रों का स्मरण करेंगे तो भी प्रसन्न होंगे तो जे सुनी साधर नरबड़ भागी ये बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं, वे भगवान के उन चरित्रों को सुनेंगे और भवतरी हैं ममता मद त्यागी वे संसार सागर से पार हो जाएंगे ममता मद त्यागी ममता छोड़ करके और मद छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे संसार सागर तो भगवान के चरित्र जो है कहने और सुनने से मुक्तिदाता है ये चरित्र भगवान के भगवान के चरित्र सुनाते रहो और भगवान के चरित्र सुनते रहो तो मुक्ति हो जाए मुक्ति जैसे अभी हमने बताई क्या मुक्ति बंधन से छूटना और बंधन क्या जो हम नहीं चाहते वो हमें भोगना पड़ता यही बंधन उसे छूट तो उसके लिए जो है वो <ार्थ>। भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए अब ये भगवान के चरित्र भी किसको प्रिय लगते हैं कौन सुनता है जो भगवान के भक्त होंगे जिनके भगवान के प्रति प्रेम हृदय में नहीं आया वो तो सुनने में रुचि रखेंगे नहीं व्यक्त की बातें समझेंगे क्या कहानी वहानी सुनना है हा? ऐसे करके उसे सुनेंगे नहीं और जो सुनेंगे भी वो भी उसमें रुचि नहीं रखेंगे ध्यान नहीं देंगे भगवान की कथा को कहे भगवान की कथा को सुने तो उसमें नाक तक डूब करके सुने माने फिर उसमें फुल्ली इन्वॉल्व हो करके सुने तब उस कथा का प्रभाव पड़े कथा का प्रभाव संस्कारों पर पड़े कथा का प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि पर पड़े उसका जीवन बदले तब तो कथा उसने सुनी और व्यक्ति जैसा का तैसा रहा कोई परिवर्तन नहीं वही कथा जैसी है तैसी बनी रहे और व्यक्ति को सुनने वाला जैसा का तैसा वैसे ही बना रहा तो उसने कथा नहीं सुनी इसलिए कथा सुनने का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ना चाहिए क्या प्रभाव पड़ना चाहिए उसकी ममता छूट जाए उसका मध छूट जाए जब तक ममता और मध छूटेंगे नहीं तब तक वो हो मुक्त नहीं होगा वो होके अपने मुक्ति प्राप्त कर ले तो मुक्ति छोड़े कि ममता बनी रहे और इसी प्रकार का मध भी बना रहे और मुक्त भी हो जाए इसलिए होगा इसलिए कहते हैं भवतरी है, ममता मद त्यागी कथा सुनते सुनते ममता दूर हो जानी चाहिए ममता मने मम के माने मेरा ममता मने मेरा पन का भाव ये शरीर मेरा है या ये शरीर मैं हूँ शरीर से संबंध रखने वाली जितनी वस्तुएं हैं परिवार धन संपत्ति है जितने पद इत्यादि हैं वो मेरे हैं शंकराचार्य ने ये भी कि देखो ये अभिमान है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ इसको भी ये ममता है मैं पुरुष स्त्री हूँ ये अपने शरीर की ममता है मैं भारतीय हूँ विदेशी हूँ ये भी ममता है माने ममता दूर हुई तो इन सब में ममता दूर सब समय ये मेरा कुछ भी नहीं उन सब से अलग और मद मद से अर्थ मद एक प्रकार का नशा जैसे धन मद धन बहुत पाया तो एक मद आ गया कि मेरे पास इतना धन है मैं इस ढंग से सब कुछ कर सकता हूं। ये व्यक्ति का होगा तो ये मद हैं, अभिमान जो संपत्ति धनी इत्यादि परिवार इत्यादि के कारण होगे, वो मद भी छूटना चाहिए मेरापन भी छूटे और मेरेपन का जो जिन वस्तुओं में मेरापन है उनके कारण से जो व्यक्ति को अहंकार अभिमान है वो भी छूटे जब ये छूटेगा कथा सुनते सुनते ये छूटना चाहिए जब ये छूटे तब व्यक्ति की मुक्ति <ग्ण> यहां तक तो भगवान ने बताया अपने कैसे अवतार लेंगे भगवान वो अपना प्रकार बता दिया कि मैं ऐसे तक अवतार लूंगा उस अवतार का फल भी ये होगा <ग्णान> तो भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं <ग्णान> देखेंगे जगह जगह अनेक प्रयोजनों का वर्णन में एक प्रयोजन तो यही हो गया मनु को बरदान दिया उसके कारण अवतार लेना पड़ा मानो एक प्रयोजन ये भी हो गया कि नारद जी ने सात दे दिया उसके कारण भगवान ने अवतार ले एक प्रयोजन ये भी हो सकता है कि उस समय बहुत से दुष्ट लोग पैदा हो गए अधर्मी पैदा हो गए तो उनका विनाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया दूसरे तरफ जो धर्मप्राण भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया अवतार लिया वो समय के तो ये कारण हो गए बाद में भी भगवान की कथा संत लोग गाते रहते हैं तो वो कथा गाता करके जो लोग सुनेंगे सुनायेंगे तो उनसे फिर उन लोगों की भी मुक्ति होती रहेगी तो वो भी प्रयोजन अवतार का हो गया इस प्रकार से अवतार के प्रयोजन बहुत से हैं तुलसीदास तो जी ने कह हैं उनके हेतु बहुत से हैं अगणित हेतु हैं अवतार एक अवतार लिया लेकिन कितने कारण कितनी कितनी जगह कितने कितने, कितने, कितने कार्य है वो सब एक साथ पूरे हो जाते हैं अब फिर भगवान कहते हैं कि देखो हमारे साथ जो है सीता जी का भी अवतार होगा आदिशक्त जैसी जगह पर आया सऊ अवतरी मोरी यह माया मोर यह हिमाया ये है कि मैंने जो निकट ही कोई वस्तु हो, हो। भगवान उस समय जब मन शत्रुपा के सामने प्रकट थे तो उनके सामने सीता जी भी उनके पास खड़ी हुई दोनों ने भगवान दोनों ने दर्शन दिया मन शत्रु को तो भगवान ने ये भी बताया कि ये मन व सतरूपा मेरे को तुमने तो वरदान हमारे लिए पुत्र होने के लिए प्राप्त मांगा लेकिन हम तो अवतार लेंगे ही लेंगे लेकिन अवतार ये भी लेंगे ये जो सीताजी है ये कौन है ये आदिशक्ति यह हमारी आदि शक्ति है जयी जग उपजाया जगत कृष्णा इन्हीं ने की है सो अवतरी है मोरी है माया ये मेरी माया है इसका भी अवतार हो तो जाए भगवान इस प्रकार से दो रूप हो गए भगवान स्वयं और भगवान की माया तो भगवान की माया भगवान से कोई भिन्न नहीं है लेकिन जब अवतार लेते हैं तो दो रूप दिखाई देते हैं इसलिए एक जगह पीछे कहे आए हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कही तो भिन्न न भिन्न जैसे कि वाणी और उसका अर्थ और जैसे जल और उसकी तरंग ये दोनों अलग अलग नहीं होते ऐसे ही भगवान और भगवान की शक्ति कोई अलग अलग दो वस्तुएं नहीं है इसलिए राम और सीता को दो अलग मानना व्यर्थ है जैसे जल है जल के स्थान में समझ लो भगवान है भगवान राम हो गए और जल की जो तरंग है लहर है वो मान लो सीताजी हो गए तो तरंग जल से अलग नहीं हो सकती एक ही रूप में जल भी तरंगायत है जल तो वो तरंग कहलाती है इसी प्रकार से जब परमात्मा जगत की रचना करता है जगत का रूप धारण करता है तो ये जगत सर माया में कहलाता है ये परमात्मा की शक्ति है तो भगवान कहते हैं जिसने सारी जगत की रचना की है इसका संचालन करती है वो शक्ति जो माया है वो भी मेरे साथ आकर के अवतार लेगी जैसे यहाँ मनुषत रूपा ने तपस्या की और भगवान राम ने उनको पुत्र होने का बरदान दिया ऐसे ही पद्म पुराण में एक कथा और आती है संक्षेप में और वो आती है उसी समय एक विप्र थे ब्राह्मण उनका नाम था हरिदेव और उनकी पत्नी का नाम था कनकलता ये हरिदेव और कनकलता ने भी तपस्या की और भगवान ने जब उनको दर्शन दिए तब उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ ये भगवान पुत्री के रूप में उत्पन्न है पुत्री होने का वरदान मांगा उन्होंने तब तो भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ मैं पुत्री रूप होकर के आऊंगा तो भगवान ही ने वरदान दिया वहां सीता जी वरदान नहीं देते भगवान ही वरदान देते हैं हरदेव को मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप होकर के आऊंगा तो पुत्री कौन होगी भगवान ने कहा कि वो मेरी माया मेरी शक्ति होगी वही आकर के तुम्हारे यहाँ उतार लेगी तो भगवान ने यहाँ इनको बता दिया कि हरदेव को और कनकलता को हम पहले ही बरदान दे आए हैं कि वहां पर ये है सीता होकर के उनके यहाँ पर उतार लेगी तो वही फिर हरदेव और कनकलता बाद में जनक हुए <स्थ> सुनेना हुए ये सब जो है ये है दोनों जो है फिर वहां पर इस प्रकार से जनकपुरी में पैदा हुए वहां और फिर वहां सीता जी हुई उनकी पुत्री होकर के आई तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हो वरदान होता गया दोनों तरफ दोनों तरफ इस प्रकार से हो गया उन्होंने हरदेव ने ये भी उनसे कहा था कि भगवान हमारी पुत्री हो और तुम हमारे दामाद हो ऐसे बने अब जिसकी जैसी इच्छा संसार में नाना प्रकार के व्यक्ति अपने अपने प्रकार की उनकी रुचियां अपने अपने प्रकार का वात तो ऐसे हुआ तो वैसे ही को हुआ दोनों तरफ का संयोग इस प्रकार से बन गया सीता जी के अवतार लेने का हित बन गया हाँ। जनकपुर में जनक जी के यहाँ और यहाँ दशरथ जी के यहां भगवान राम के जन्म होने का हित बन गया इस प्रकार से हो गया और पूर्व में अभिलाषा तुम्हारा फिर भगवान कहते तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूरा करूंगा मैंने तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा कि पुत्र जैसे तुम्हारा प्रेम है उस प्रकार से होगा सत्य सत्यपन सत्य हमारा भगवान ने कहा देखो ये बिल्कुल सत्य बात है तीन बार सत्य सत्य कह करके उनको निश्चय कराए भगवान की बात तो सत्य है ही है लेकिन तीन बार सत्य कहकर के जिससे की मन को संदेह न रह जाए कैसा ही बिल्कुल होगा पक्का ध्यान में रखे निश्चय हो गया कैसे ही होगा तो पुनिपुन ऐसे कही कृपा निधाना अंतर्ध्या भये भगवाना बस बार बार इस प्रकार से कह करके समझा करके उनको फिर भगवान हो हाँ। अंतर होगा अंतर्ध्यान होगा कि मैंने फिर नहीं दिखाई देने लगे अब देखो एक बात ये देखोगे कि जो न दिखाई देने वाला परमात्मा है वो तो न दिखाई देने वाला और सदा विद्यमान रहता है उसी प्रकार से लेकिन जब वो कोई रूप धारण करता है तो रूप कुछ काल के लिए धारण करता है और उसके बाद में रूप उसका फिर लुप्त हो जाता है भगवान राम ने भी अवतार लिया और दस हजार वर्ष तक शरीर धारण किए रहे लेकिन उसके बाद शरीर उन्होंने अपने समेट लिया फिर अंतर्ध्यान हो गए यहां पर भी मनुषत्रुपा के सामने प्रकट हुए तो आए प्रकट हुए थोड़ी देर दिखाई दिए इतनी बात भी हो गई वरदान भी दे दिया उसके बाद फिर अंतरध्यान हो गए तो भगवान जो है निर्गुण निराकार रूप में तो उनका अपना स्वरूप है उसमें तो रहते ही रहते हैं लेकिन भक्तों के लिए अवतार लेने की सामर्थ्य भी भगवान को है प्रकट होने की भी सामर्थ्य है वे अपनी माया के बल से अपनी प्रकृति के बल से संकल्प के बल से अपने आप को प्रकट भी कर देते हैं ऐसी सामर्थों को पुनि पुनि अश कही कृपा निधाना अंतर ध्यान भय उर धरी भगत कृपाला <coughs> दंपति उ <उर, coughs> आप कहते हैं भगवान तो अंतर ध्यान हो गए अब दंपत के माने हो गया मनो सतरूपा पुरधरी भगत कृपाला ये दोनों भक्त भग थे तो कृपाल भगवान को हृदय में धारण किए रहे माने मन सतरूपा ने विषारण्य में उसके बाद वास करते रहे और निरंतर हृदय में भगवान का स्मरण करते रहे शरीर जब तक रहा तब तक, तक स्मरण करते रहे आश्रम निवसे बहु काला उसके बाद में भी भगवान के प्रकट होने के बाद में भी उस आश्रम में मनो सतरूपा बहुत काल तक रहे और भगवान का प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे और बस ये विश्वास रखा कि उसके बाद में फिर कालांतर में भगवान हमारे यहां पुत्रो करके आएंगे जब मैं अयोध्या में राजा हूंगा तब इस प्रकार से भगवान हमको प्राप्त होंगे पुत्र रूप में इसी प्रसन्नता के साथ में शेष जीवन उनका बहुत काल तक चला मैने ऐसा नहीं हुआ भगवान ने दर्शन दिए तो उसके बाद मनु सतरूपा का शरीर समाप्त हो जाए और तुरंत जाके अयोध्या राजा हो जाए उसे ऐसे नहीं हुआ फिर बहुत काल तक उसी शरीर में बने रहे उनका जितना प्रारब्ध था जिसके हिसाब से शरीर चलना था उतने दिन तक उनका शरीर चलता रहा उसके बाद शरीर समाप्त हुआ उनका वो समय पाए तनु तज अन आशा और समय पा करके समय पाने के माने जितने दिन उनको रहना था वो शरीर में रहे जब समय पूरा हो गया उनकी आयु पूरी हो गई तब वो उन्होंने वो शरीर छोड़ा शरीर भी छूटा उनका अभी मन वत्रुपा कोई भगवान की तरह से अपनी इच्छा शरीर थोड़ी धारण किए हुए थे इनको तो शरीर प्राप्त हुआ और शरीर में ये प्रविष्ट थे तब शरीर इनका छूटना था भगवान का शरीर छूटता नहीं है ऐसा नहीं की भगवान शरीर छोड़ करके चले गए भगवान का शरीर अंतर्धान होता भगवान तो है उसी प्रकार जैसे बर्फ पिघल जाए तो बर्फ का रूप खत्म हो गया पानी तो बने बनाए ऐसे भगवान जो है वो हो अपना शरीर उनका समाप्त होता है तो अपने रूप निर्गुण निराकार रूप में तो बनी बनाए लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है जीव जब जाता है तो उसका शरीर छूटता है चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो यह पांचभौतिक शरीर छूटता है तो मनोशतरूपा का भी शरीर छूटा अब शरीर छूटने में भी अंतर है चाहे अब देखो मन शत्रु को भगवान ने दर्शन दिए उनकी प्राप्त हो गई भगवान से बात भी हो गई वरदान भी प्राप्त हो गया लेकिन शरीर इनका भी छूटा अब कोई कहे भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे वो शरीर नहीं छूटेगा ऐसे नहीं होता शरीर तो छूटता ही है जैसे मन का छूटा शत्रुपा का छूटा इस प्रकार शरीर जीवों के शरीर चूंकि धारण किए हुए इसलिए छूटेंगे भगवान अपना शरीर प्रकट करते हैं इसलिए आप अगट हो जाता है भगवान शरीर धारण करें शरीर में प्रवेश नहीं होते इसलिए उनका शरीर छूटता भी नहीं जीव के साथ समस्या है कि शरीर में जीव प्रवेश करता है जैसे आता है तैसे तो जीव शरीर छोड़कर करके चला जाता है तो स... उसके लिए शब्द प्रयोग किया अनायास फिर मन और शत्रुपा शरीर अनायास छोड़ दिया अनायास के मैंने ऐसे नहीं है कि यकायक किसी समय यकायक नहीं है अनायास के मैंने उसमें शरीर छोड़ने में इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ आयास नहीं हुआ आयास के मैंने उसमें तकलीफ होना समस्या होना परेशानी होना यह सब इनको नहीं होगा शरीर छूट गया इनका फिर अनायास ही तो जाए किन अमरापति बासा और उसके बाद में फिर ये जीव रूप में थे तो शरीर तो यहीं छूट गया जीव रूप में जो ये थे मनुष्य स्तरूपा ये गए और अमरापति बाशा मैंने स्वर्ग जा करके वहां पर बास किया भगवान ने भी इनको पहले बोल दिया था कह देखो तुम यहां से कुछ काल के बाद शरीर छोड़ के जाओगे तब तो तुम स्वर्ग लोक पे जाओगे बसो जाए सुरपति रजधानी सुरपति रजधानी माने इंद्र के इंद्रलोक में जाकर के अब तुम बास करो तो बस इसके बाद इंद्र के सुरपति की राजधानी क्या है उसका नाम अमरावती है तो बस अमरावती में जाकर के फिर ये वहीं जाकर के बास की जैसे भगवान ने कहा था वैसे वहां पहुंच गए और वहां पर भी बहुत काल तक रहे इंद्रलोक की राजधानी में अमरावती में भी अमरावती में भी किसी प्रकार का दुख नहीं कोई समझ का कमी नहीं वहाँ पर सब सुख साधन सब उपलब्ध सब प्रकार की सुविधाएं खाने पीने महान भवन इत्यादि सब जितने जो है वो सब लौकिक जो उपलब्धियाँ सब उपलब्धियाँ थी, कोई कष्ट नहीं स्वर्ग की विशेषता यही कि तो वहाँ सब सुख के साधन लौकिक साधन जितने हैं सब उपलब्ध रहते हैं सबको सब मिल गए और फिर वहाँ अपने पूर्ण के कारण से सुखी भी रहे स्वर्ग में कोई दुख नहीं इनको इस प्रकार सुख पूर्वक स्वर में भी बहुत पास किया तो ये अध्यात्म साधना जो है इस प्रकार की है कि इस जीवन में भी व्यक्ति को सुख देने वाली है जैसे मनुकुही मनुकुही भगवान के दर्शन हुए तो उसके बाद जो शेष जीवन उनका रहा वो भी सुख पूर्वक उनका जीवन व्यतीत हुआ और ऐसे भगवान के ये आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्तियों का अंतिम समय कैसा होता है उनकी मृत्यु भी दुखदायी नहीं होती बड़े शांति पूर्वक शरीर छूट गया बड़ी कुशलता के साथ में शरीर छूट गया ऐसा भी हो जाता तो दूसरे नंबर दो बात इस प्रकार की हो गई तीसरी बात शरीर के छोड़ने के बाद में भी उनको नरक का आदि नहीं जाना पड़ता भूत प्रीत नहीं होना पड़ता भूखों प्यासों नहीं मरना पड़ता स्वर्ग में बास करते हैं और सुखी तब सुखी रहते हैं तो ये आध्यात्मिक साधना इस लोक में कल्याण करने वाली परलोक में कल्याण करने वाली सब प्रकार के हितकारी है ये दिखाते हैं इसलिए कहा कि जाय अमरापति यह इतिहास पुनीत अति कही यह इतिहास परम पवित्र इतिहास शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था याग्ञवल्क कहते हैं भरतदास जी से यही मैंने कथा तुमको सुना दी ये कथा तो हो गई मनो शत्रुपा की पूरी अब कहते हैं याग्ञवल्क कि भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म करे हे तू एक और भगवान राम के अवतार लेने का कारण बना वह हम तुमको सुनाते हैं वो भी तुम सुन सुनो तो अब दूसरी कथा अब यहाँ से शुरू होती है अब ये दोनों आगे वाली जो कथा शुरू होती है ये भी शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी उनके सबको सुना रहे हैं, हैं। इस प्रकार ये कथा चलती जाती है अब आगे की कथा देखो एक नई कथा शुरू होती है यहाँ से <coughs> सुनि मुनि कथा पुनीत पुराणी जो गिरीजा प्रतिशंभ बखानी विश्व कह कह देशु सत्य केतुता बसई नरेशु धर्म नीति निधाना तेज प्रताप सील बलवाना, प्रताप सील बलवाना। सब गुण धाम महारण धीरा, धीरा। राजनीठ सुत आहे नाम प्रताप भानसताही अपर सुत मर्दन भुजबल अतुल भाईए भाई परम समीति सकल दोष छल बरजित प्रीति जेठे सुतई पदीना हरिहित आप कवन बन, बन प्रतापर प्रतापर की ना जब प्रताप रप फिरि दुहाई देश प्रजा पालयति वेद विधि कत नहीं अगले आवर राम इंद्र की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय कथा पुनीत पुरानी कहते हैं एक बहुत पुरानी कथा है ये भी बड़ी पवित्र कथा है उसको तुम भरद्वार सुनो जो गिरिजापति सम्भव ये कथा भी शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी वो हम तुमको सुना रहे विश्वविद्य कह कह देश हु अभी कथा यहाँ शुरू होती है कहते तो सारा संसार में विख्यात है एक कहके देश है सत्य केतु कहा वसई नरेसु वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा वास करता था राजा वहां का था उसका नाम था सत्यकेतु अभी कहके देश को कोई कहते हैं कॉकेत जहां पर है वो ब्लैक सी के पास वहां पर ये देश था वहां की कथा है और कह कह देश के ही संबंध फिर का भी कहते हैं तो वहीं की कैके भी वहीं की थी उसके पिता वहीं बास करते थे तो इस तरह से प्राचीन काल में कह कह देश करके एक देश था जो भारतवर्ष से पश्चिम में था इतना तो निश्चय है और वहाँ पर जो है यह है एक समय में बहुत प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था उसका नाम सत्यकेतु था और धर्म धुरंधर नीति निधाना और उस राजा की बात कहते हैं कैसा था धर्म धुरंधर मैंने धर्म की दूरी को धारण करने वाला धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला कार्य करने वाला था और नीति निधाना राजनीति को जानने वाला था और उसी प्रकार से वो अपना शासन भी व्यवस्था चलाता था तेज प्रतापशील बलवाना और वो बड़ा तेजस्वी राजा था बड़ा शक्तिशाली था लेकिन शील भी था ये राजा के सब गुण है उस सब बता दिए राजा को ऐसे जैसे गुणवान होना चाहिए वैसे ही सत्य सत्यकेतु में सब गुण थे राजा को धर्मपरायण होना चाहिए धर्म के अनुसार और नीति के अनुसार नैतिकता मॉरलिटी और धर्म के माने कर्तव्य पालन ये राजा को करना चाहिए वैसे ही वो करता था राजा को शक्तिशाली होना चाहिए तेजस्वी होना चाहिए लेकिन राजा को शील भी होना चाहिए शील के माने विनम्रता भी राजा में होनी चाहिए प्रजा पालन भी होना चाहिए प्रजा के साथ प्रेम भाव भी हो उसको विनम्रता भी हो लेकिन शक्ति भी हो दोनों बातें चाहिए ऐसे नहीं कि ज़्यादा शक्तिशाली होकर एक घमंडी हो जाए शिक्षाचारी हो जाए तो ऐसा नहीं हो और विनम्रता के मायने ऐसा नहीं कि ऐसा विनम्र हो जाए कि शक्तिहीन हो जाए दुर्बलता के कारण से विनम्रता हो तो ऐसा नहीं विनम्रता दुर्बलता की विनम्रता तो बनावटी है जब कोई व्यक्ति दुर्बल है असहाय है अप्र वो विनम्र है तो उसकी विनम्रता कोई विनम्रता नहीं वो तो परिस्थिति बस विनम्र है लेकिन वो व्यक्ति जब शक्तिशाली हो तेजस्वी हो महान हो सब साधनों से संपन्न भी हो लेकिन फिर भी विनम्र हो तब उसकी महिमा है गुण ये तब यह क्षमा विनम्रता ऐसे लगते हैं जैसे दुर्बल दुर्बल व्यक्तियों के गुण लेकिन अपने शास्त्रों में बराबर ये कहा गया कि दुर्बलों के गुण नहीं दुर्बलों की तो व्यवस्था है उनकी, लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनके लिए ये गुण हैं। एक कवि हो गए पटना के रामधारी सिंह दिनकर वो एक जगह लिखते हैं कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके दंत गरल है कोई सांप है और सांप के ऊपर कोई पाए रख दे और सांप क्षमा कर दे तो काटे नहीं हुँ? तो क्या अगर उसके विष ही नहीं उसके दांत में तो क्या काटेगा और क्या किसी का बिगड़ेगा अगर सांप के दांतों में विष हो और फिर वो सांप न काटे तो समझो कि सांप ने क्षमा कर दी। अगर किसी को दंड देने की सामर्थ्य ही न हो और वो किसी को क्षमा कर दे तो क्या उसकी तो व्यवस्था है लेकिन दंड देने की सामर्थ्य हो लेकिन फिर भी दंड न दे तब क्षमा है इसलिए यह है इन गुणों के संबंध में भी जो मनुष्य के उत्तम गुण हैं श्रेष्ठ गुण हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए व्यक्ति को शक्तिशाली भी होना चाहिए तेजस्वी भी होना चाहिए कि अध्यात्म विद्या के बल पर धर्म के बल पर व्यक्ति तेजस्वी होता जैसे है जैसे सत्यकेतु है इतना तेजस्वी क्यों है ये धर्म के बल पर है जो धर्म निधान गीत निधान राजा होंगे या कोई व्यक्ति होगा तो, तो वो तेजस्वी होगा और धर्म छोड़ दिया नैतिकता छोड़ दी दुराचार भ्रष्टाचार में पड़ गया तो उसका तेज क्षण हो जाता तेजहीन हो जाता तेजहीन के माने उसका फिर प्रभाव तेजस्वीता उसकी ये सत्य उसकी नहीं रह जाती दुर्बल हो जाता तो इसलिए कहते हैं राजा जो सत्य के जो था उसमें नैतिकता भी थी धर्म भी था इसके कारण से वो तेजस्वी भी था लेकिन वो विनम्र भी था इसलिए शील निधान के दिया शीलवान भी था बलवान भी था तेई के भयल सुत धीरा और फिर बताया गया देखो उसके दो पुत्र हुए वे दो पुत्र भी बड़े वीर दो पुत्र हुए जुगुल तेई के भय जुगल सुत बीरा। दो वीर पुत्र उसके सब गुण धाम महारण धीरा वो भी सब गुणवान थे दोनों पुत्र और महारण भीरा माने युद्ध करने में भी भीवा हुए बड़े शरीर में शक्तिशाली थे वीर भी थे और युद्ध करने में बड़े प्रवीण थे युद्ध क्षेत्र से भागने वाले नहीं थे यानी युद्ध विद्या भी इन्होंने सीखी थी और युद्ध विद्या सीखने के बाद में अस्त्र शस्त्र संचालन ये तो सीखा ही सीखा लेकिन वीरता भी सीखी मैंने कोई भी शत्र कितना भी शक्तिशाली हो उसके सामने पीठ न दिखावे तब वीरता है तो ऐसी वीरता भी थी उसमें इनमें दोनों पुत्रों में <coughs> राजधनी जो जेठ सुत आही अब उनमें से जो बड़ा पुत्र था जेठ पुत्र में बड़ा पुत्र जो था वो राज्य का धनी था मैंने राज्य उसी को प्राप्त होना था <coughs> बड़े पुत्र को राज्य प्राप्त होना था राज्य प्राप्त हुआ नाम प्रताप भाने सुताही उसका नाम था प्रताप भानु भानु प्रताप भी नाम माता आगे पीछे कह देते कहीं भानु प्रताप कह देते प्रताप भानु कह देते हैं इस प्रकार से हुआ उसका नाम था प्रताप भान राजा हुआ दूसरा जो लड़का था उसका नाम अपर अरिमर्दन नाम जो दूसरा पुत्र राजा का था उसका नाम अरिमर्दन उसका नाम था तो एक प्रताप भान एक अरिमर्दन ये दो पुत्र उसके सत्य के राजा के हुए भुजबल अतुल अचल संग्रामा ये जो, जो अरिमर्दन जो था ये बड़े पुत्र थे प्रताप भान से भी ज्यादा शक्तिशाली था <coughs> भुजबल अतुल मैंने इसके भुजाओं में अतुल बल था मैंने बड़ा शक्तिशाली था और अचल संग्रामा और युद्ध क्षेत्र में अभी भागने वाला नहीं था डटकर युद्ध करने वाला था तो ये उसकी महिमा इस प्रकार इसकी अचल संग्रामा ये इस प्रकार से ये दोनों भाई थे तो भाईन भाईन परम समीति और ये भी भाई की दोनों भाईयों में आपस में बड़ा प्रेम भी था इनमें सकल दो छल वर्जित प्रीति अब कैसे होना चाहिए दोनों में प्रीति वो भी बता दिया जो को सकल दोष उनमें वर्जित माने इनमें कोई दोनों में कोई दोष नहीं था और छल नहीं था इसलिए दोनों में बड़ी प्रीति और सुमति थी माने इनमें बैर भाव नहीं था एक दूसरे से ईर्षा द्वेश नहीं रखते थे विरोध नहीं मानते थे माने साथ साथ दोनों थे ये जानता था अभिमर्दन की बड़ा भाई है भानु तो राजा इसी को होना है तो राजा इसका अधिकार है राजा हो नहीं है प्रताप भानु जानता था ये मेरा छोटा भाई है तो ये सेनापति होने का अधिकारी यही है तो सेनापति ये रहेगा तो इस प्रकार से अपने अपने अधिकार को समझने वाले और अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाले दोनों में कोई विरोध की बात नहीं ऐसा नहीं था कि वो छोटा भाई संस्था ये बड़ा भाई इसको राज्य में जा रहा है वो मुझे मिलना चाहिए मैं इसको राज्य नहीं ले मैं लूंगा तो इस प्रकार ने चूंकि धर्म की शिक्षा इनको प्राप्त थी इसलिए धर्म के अनुसार नियम ये के बड़े भाई को राज्य मिलेगा छोटा जो है सेनापति हो सकता है उसकी सेवा करे जैसा आज्ञा दे वो बड़ा उस प्रकार से करे तो इसी प्रकार से धर्मानुसार ही आचरण करने वाले थे इसलिए दोनों में पीट थी धर्म इस प्रकार से एक व्यवस्था देने वाला है जीवन में कहीं लोगों में लड़ाई झगड़ा न हो अशांति न हो वैरभाव न हो यह धर्म का एक काम है धर्म शिक्षा देता है इस प्रकार जो लोग धर्म को न मान करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं तो फिर वो अपने ढंग से सोचने लगते स्वतंत्र होकर करके, तो फिर कोई नियम काम नहीं करता तो बैर भाव हो जाना स्वाभाविक अगर ये दोनों भाई धर्म को न मानते होते तो दोनों भाइयों में से बड़ा भाई कहता मुझे राज मिलना चाहिए छोटा भाई कहता मुझे राज मिलना चाहिए तो पिता कहता ठीक है चलो तो दोनों को बंटवारा किए देते आधा आधा दे देते दे। इस प्रकार आधा आधा राज्य बढ़ जाता तो राज्य दुर्बल हो जाता राज्य के बटने के माने राज्य का कमजोर होगा कोई तो शक्तिशाली थोड़ेगा इस प्रकार से धर्म जो है संगठित करने वाला भी है धर्म व्यक्ति को सन्मार्ग पर लगाने वाला भी है लोगों में आपस में प्रेम भाव भी उत्पन्न करने वाला है तो धर्म की अच्छाइयां है ये बातें शास्त्र में देख करके इनका अभ्यास करना पड़ेगा सबसे तो बात यह समाज में जो लोग झूठी मूठी बातें उड़ा रहे हैं कि धर्म लड़ाने वाला है तो होगा उनका कोई धर्म लड़ाने वाला उनको तो मनमानी वाला कोई धर्म होगा स्वेच्छाचारिता तो वाला कोई धर्म उनका होगा वो लड़ाता होगा धर्म लड़ाने वाला नहीं है ये तो प्रेम स्थापित कराने वाला है इस तरह से धर्म का जो विशेषता है उसके अनुसार ये हुए कि दोनों जो है ये है सकल दोष छल दोनों में कोई छल भाव भी नहीं था छल कपट जो है वो छल जो वो दुर्गुण है और धर्मशास्त्र के वृद्ध है धर्मशास्त्र छल के लिए स्थान नहीं देता इसलिए छल थे तो इनमें आपस में प्रेम था तो सकल दोष छल और वर्जित प्रीति उनको जो है ये इनके छल नहीं था वो रहा था नहीं इसलिए आपस में दोनों में प्रेम था तो ये केवल इतना ही नहीं कि इतिहास बता रहे हैं इसलिए इनको गुण बता दिए और इस, इस प्रकार के उनका परिचय दे दिया ये भी बता देते हैं कि देखो राजा को कैसा होना चाहिए इस प्रसंग में ये भी बता देते हैं राजा को तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे सबसे चेत तो राजा था ऐसे होना चाहिए राजा के पुत्र हों तो उनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि प्रताप प्रतापधान और अरुमर्दन है इस प्रकार के होने चाहिए भाइयों भाइयों में जिस प्रकार की प्रीति है ऐसी उनमें प्रीति भी होनी चाहिए आपस में छल कपट न हो वही उनमें होना चाहिए उन्होंने सब प्रकार के इसमें तो जेठे सुत राज नीहा तो कहते हैं फिर उन्होंने कुछ समय के बाद दोनों बड़े हो गए शक्तिशाली हो गए अपना राज्य कार्य करने के योग्य हो गए तो सत्यकेत ने क्या किया कि बड़े पुत्र को प्रताप प्रतापमान को राजा ने नृत्य राज राजा ने उनको राज्य दे दिया राज सिंहासन पर बैठा लिया, प्रताप भान को राजा बना दिया अब देखो बार बार इस प्रकार की कथा रामायण में भी आती रहती है इसी प्रकार की कथा भागवत में भी आती रहती है अनेक राजाओं की कथा भागवत में आती है और उनमें बहुत बार इस बात को दिखाते रहते हैं कि जहां राजा के पुत्र हो गए और बड़े हो गए शक्तिशाली हो गए राज्य का कार्य करने के योग्य हो गए वैसे ही उनको राजा बना दिया और अपने आप बानप्रस्थी होकर के में चले गए राज्य करना सारी जीवन में राजा ही बना रहना व्यक्ति का धर्म नहीं है ये धर्म वृद्ध है युवा काल में राज्य काल संभाले जब वृद्धावस्था हो तब तो प्रस्तुत जीवन जी करके आध्यात्मिक साधना करे ये उसका धर्म है तो सत्यचेत ने अपने धर्म का पालन किया प्रतापधान तो को बना दिया राजा और अपने आप हित आप गमन बन की भगवान की आराधना तपस्या करने के लिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं वन चला गया वन में जाकर के जैसे मनु वन में चले गए थे ऐसे ही सत्यचेत भी चला गया सभी राजाओं के प्राचीन काल में यही परंपरा थी। तब ये इसलिए नहीं शास्त्रों में लिखा जाता है कि प्राचीन काल में ये पद्धति थी, हमने पढ़कर के पुस्तकें जान ली लेकिन आजकल इनकी कोई आवश्यकता नहीं ये अथ गलत शास्त्रों में इसीलिए लिखा है कि जैसे प्राचीन काल में उन्होंने किया अब भी ऐसे ही करना चाहिए इसलिए लिखा है कोई प्राचीन घटना बता करके छुट्टी थोड़ी करनी कि बस ज्ञानदेव को प्राचीन काल में ऐसे होता था अब क्या होता है अब नहीं होता और अब जरूरत भी नहीं है तो ये अपनी मनमानी बात फिर शास्त्र की जरूरत क्या है ये शास्त्र है रामक्ष और महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ हैं लेकिन ऐसे इतिहास ग्रंथ नहीं जैसे स्कूलों में इतिहास पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं उन इतिहासों में तो वो इतिहास मात्र है ये इतिहास ग्रंथ धार्मिक इतिहास है माने ऐसे इतिहास हैं जिनसे धर्म की शिक्षा मिलती अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, ऐसे इतिहास ग्रंथ है तो इसमें इतिहास तो जो कुछ है सो है लेकिन साथ साथ धर्म की कितनी शिक्षा है अध्यात्म की कितनी शिक्षा है वो धारण करने के लिए अब भी कोई समझे की प्राचीन काल में ऐसे होते थे आजकल इनकी जरूरत नहीं तो इसके मैंने शास्त्र समझ नहीं था उसका प्रयोजन नहीं समझ रहा है इसलिए कहते जेठे सुतना हरे हित आप गवन बन की ना और जब प्रताप रे भयो नृप फिर दुहाई देश जब प्रतापधन राजा हो गया तो उसने सारे देश में डुबिया बिता दी समय क्या करते थे सारे देश में दुहाई करने के माने अब सूचना दे दी जाती थी अब राजा सप्त राजा नहीं है उन्होंने अपने पुत्र प्रताप प्रतापधान को राजा बना दिया है और वो प्रतापधानु का जो संदेश होता था कोई राजा को कोई बात कहनी होती तो कह देते अखबार तो निकलते नहीं थे समय जिसमें छपवा दिया जाए वो सबको जो है वो सूचना देने वाले लोग गांव गांव नगर नगर में जाते थे दौड़ते थे और वो सब उनको ऐलान करते तो प्रजापाल अतिदेव विधि और कतु नहीं अगले और उसने सबको प्रजा के कह दिया कि देखो कोई अनैतिक जीवन नहीं जिएगा। सब लोग धर्म का जीवन जियेगे अगर कोई अनैतिक द्राचार भ्रष्टाचार अंपर्वत होगा तो उसे दंड पाएगा राजा सब इस प्रताप भावे समय राजा है शक्तिशाली राजा है किसी को उपद्रव नहीं करने देगा किसी को इस प्रकार के कोई अपराध नहीं करने देगा चोर डाकुओं इत्यादि को कठिन कठोर दंडों ने प्राप्त होगा ये सब दुहाई फिर दी गई तो परिणाम यह हुआ तो सब कि सब लोग जान गए कि प्रताप मानव राजा है बड़ा शक्तिशाली राजा है। अब इसके राज्य में ये ल, <coughs> चोरी डाका भ्रष्टाचार दुराचार इत्यादि अब यहां नहीं हो सकता गड्ढर तो के कारण से लोग <coughs> वैसे तो समाज तो में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक तो स्वयं अपने आप से जानते हैं कि हमें धर्म में जीवन जीना चाहिए नैतिक जीवन जीना चाहिए तो उनके ऊपर राजा का आधिपत्य नहीं होता बल्कि राजा उनका सम्मान करता है और वो शासन के एक प्रकार से शासन के अधीन नहीं होते लेकिन शासन के अधीन मुख्य रूप वो होते हैं जो समाज में भ्रष्ट लोग है। हैं अनैतिक है ऐसे लोगों के ऊपर राजा का शासन होता है और राजा उनको डरवाता भी दंड का विधान बता करके कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा और अगर किसी ने किया भी तो उसको फिर दंड दिया गया जहां दंड मिला तो दूसरे लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमको जो है या तो दंड भोगना पड़ेगा तब हम दुराचार भ्रष्टाचार कर सकते हैं नहीं तो कर नहीं सकते तो ये व्यवस्था राज्य की सरकार की इस प्रकार की होती है इसलिए समाज का एक वर्ग भय के कारण से अधर्म पर नहीं जाता दुराचार में नहीं जाता और उसके लिए भय आवश्यक है भय दिखाना पड़ता उसको दंड देना पड़ता उसको और दूसरा वर्ग समाज का वो है जो वो भय से धर्म का पालन नहीं करता बल्कि वो से इच्छा से करता है, वो जानता है कि धर्म के मार्ग पर चलो नीति के मार्ग पर चलो इससे अपना मन प्रसन्न रहेगा शांत रहेगा कोई हमें डराने धमकाने वाला नहीं और हमारा आध्यात्मिक विकास भी होगा हम अधिकाधिक सुखी होते जाएंगे धर्म हमें सुख देने वाला है ये द्वाचार सुख देने वाला नहीं है ऐसे समझने वाले व्यक्ति अपने आप से धर्म का पालन करते हैं तो दोनों प्रकार से जब दोनों लोगों के ऊपर व्यवस्था हो गई तब वो राज्य व्यवस्था ठीक चलती है इसलिए कहा कि प्रजापाल अति वेद विधि तो वेद विधि से प्रजा का पालन करता था वैदिक मन वेदों में राजा के धर्म बताए गए हैं किस प्रकार राजा को शासन करना चाहिए वो जैसे संक्षेप में बताया इस प्रकार से वो करता था और कतु नहीं अगले कोई पाप रंच मात्र भी पाप करने की हिम्मत नहीं करता था पाप तो ही नहीं था नतहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप धीरा सेन संग चतुरंगा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन बिलोक राव हर साना हरुबाजे जय जह जये निशाना जय हेतु तुकट बनाई सुबिन साधन नृप चले बजाई जहां तहां परी कलराई कलर आई जीते सकल भूप बरिया आई सप्त भुज बल बसकीने लय लय दंड छाने नृपदीने सकलविमंडलते ही कालाक प्रताप भानुमि काला शिश्वरी बाहुबल निजपुर प्रवेशु भरत धर्म कामि सुख सेवि समय नरेश सुशिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब सनुतन की जय नतहित सचिव सयाना उनका एक मंत्री भी था उसका जो है अब जैसे प्रताप मन राजा हुआ तो उनका जो है वो भाई जो हो गया सेनापति जो हरिमर्दन था और उसका एक मंत्री था मंत्री का कहते धर्म उसका नाम था धर्म रुचि मंत्री का नाम तो ये मंत्री भी बड़ा बुद्धिमान मंत्री था सचिव सयाना सयाना मैंने बुद्धिमान बढ़ा था उसका नाम धर्म रुचि था और शुक्र समाना शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था माने शुक्राचार्य जैसे राजनीति राजनीति में प्राचीन राजनीति जो है शुक्राचार्य की प्रसिद्ध है तो इसलिए राजनीति का जानने वाला शुक्राचार्य की जैसे बुद्धिमान व्यक्ति राज्य व्यवस्था कराने वाला करने वाला सारी व्यवस्था तो मंत्री भी बहुत अच्छा था मैंने तीनों बड़े योग्य थे क्या हुआ सचिव सयान बंधु बलबीरा सचिव अब इस प्रकार से मंत्री तो बड़ा बुद्धिमान और उनका भाई जो है बंधु जो हरिमर्दन है वो बलबीर बड़ा शक्तिशाली आप तेज बन रणधीरा और स्वयं बड़ा तेजस्वी और तब तीनों का इस प्रकार से बन गया और फिर सैन्य पारा और उसके पास चतरंगनी सेना भी बहुत बड़ी सेना थी के माने जिसमें कि रथ आंकी घोड़े पैदल ये चार प्रकार की सेनाएं उसके पास थी और बहुत बड़ी सेना भी उसके पास हो गई सब और अमित सुभट सब समझा रहा और सेना जितने सुभट मैंने वीर जितने भी थे वो समझ झारा कि मैंने युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते मर भरे ही जाए लेकिन भागने वाले नहीं थे ऐसी सब सेना उसके पास थी तो सेन बिलोक राव हरसाना तो अपनी सेना को देख करके प्रताप को बड़ी प्रसन्नता हो गई उसको कहा कि अब सब प्रकार के जुगाड़ बन गयी सात तरफ से व्यवस्था ठीक है अर गए-गए निशाना अपर गए-गए मैंने खूब धमाधम बाजे बजे मैंने इसके माने क्या तैयारी होने लगी कि अब दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण किया जाए उनसे युद्ध किया जाए अब चक्रवर्ती बनने का विचारा अभी तक तो संसार में बहुत से राजा थे उनके अपने अपने राज्य थे लेकिन चक्रवर्ती राजा नहीं था कोई अब इन्होंने सोचा कि सब राजा हमारे अधीन हो जाएं और सारे पृथ्वी के राजा हम ही बन जाएं, तो चक्रवर्ती राजा बनने की कामना इनके मन में उत्पन्न हुई उस कामना से प्रेरित हो करके इन्होंने अपनी सेना संभाल करके और सेना को चलाया मैंने उसको सेना को दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करने के लिए ले गए विजय हेतु तो कटकी बनायु कटक सेना दूसरे राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सेना तैयार की और सुदिन साधनत चले बजाई अच्छा दिन देख करके ब्राह्मण ने बताया कि अपने तो विजय प्राप्त होगी ये बहुत अच्छी मुहूर्त है उस मुहूर्त के समय अपनी सेना लेकर के ये राजा सेना लेकर के चला और दूसरे राज्यों के ऊपर उसने आक्रमण दिया जो बगल वाले अपने पड़ोसी राज्य थे उनके ऊपर आक्रमण दिया और फिर युद्ध हुआ तो दो प्रकार से होता तो कहीं कहीं तो ऐसा होता तो जहां इतनी बड़ी सेना लेकर के जिस राज्य में ये घुस गया तो वहां के राजा लोग जो है वो पहले पता लगा लेते थे कि पास बहुत बड़ी सेना है और बड़ा संगठन इसका है हम इसे जीत नहीं सकते तो तुरंत उसकी शरण में आ जाते थे तो स्वर्ण आभूषण इत्यादि लेकर के भेंट लेकर के उसके पास आते थे और उसको अर्पित करते थे और स्वीकार कर लेते कि आप शक्तिशाली हम आपके अधीन है ऐसे करके स्वीकार कर लेते थे तो राजा उनसे भेंट स्वीकार कर लेता था प्रतापधान के हाथ ही उनकी जो था आभूषण धन इत्यादि सोना इत्यादि धरा लिए और उसे कहा जाओ तो अपने राज्य की व्यवस्था करो लेकिन ये है कि हर वर्ष हमको इसी प्रकार से टैक्स देते रहना और राज्य की व्यवस्था तुम तो नहीं चलाओ माने तुम्हारे ऊपर भी हम एक राजा हैं इस प्रकार से व्यवस्था रखो ये बताकर कुछल देता कहीं कहीं के राजा ऐसे होते थे कि कहते थे नहीं हम तो लड़ेंगे बिना लड़े हम इनके अधीन होने वाले नहीं तो वो लोग लड़ते थे संयुद्ध होता थे दोनों के बीच में जहां तहां परी अनेक लड़ाई इसलिए जहां तहां मैंने सब जगह नहीं कहीं कहीं इस प्रकार की लड़ाई भी पड़ी तो राजाओं से लड़ना भी पड़ा तो जीते सकल धूप बरियाई तो बरियाई मैंने शक्तिशाली था ये प्रताप भानु तो इसने अन्य राजाओं को जहां लड़े उनको जीत भी लिया जब उनको जीत लिया, लिया, लिया तब वे लोग जो अपने लेकर के अभीता स्वीकार कर ली और भेंट लेकर के उनके पास आये प्रताप भानु के पास सब इस प्रकार के कारद्ठा अब तुम अपनी शासन व्यवस्था चलाना और हमको हर वर्ष किसी प्रकार से फैसले ने तो, तो पृथ्वी तो पर सात द्वीप है सात महादीप। तो सातों महाद्वीपों ने महा यह अपनी सेना लिए घूमता रहा और सब जगह जितने राजा थे उन सबको जीत लिया लय दंड छाणी ने सबसे भेंट लेकर के दंड के माने यहाँ पर है टैक्स सब लोग दंड जो है ये उन लोगों ने राजाओं ने लेकर के शरणाभूषण की तैयारी जहां जहाँ भेंट के वो ले लिए उनको और नृपदी ने उनको छोड़ दिया कि मैंने तुम राज्य तुम तो ही करो ऐसा नहीं किया उनके राज्य को अपने राज्य में मिला करके एक राज्य बना लेता ऐसा नहीं किया उन सब राजाओं को बना रहने दिया केवल उनको अधीन कर दिया तो चक्रवर्ती राजा तो ऐसा हुआ जो सब राजाओं के ऊपर का राजा और बाकी सब छोटे छोटे राजा होंगे जो सब पृथ्वी प्रसन्द जगह जगह फैले होते थे तो ऐसे सकल अवनिमंडल से ही कहा तो सारी पृथ्वी भर के ऊपर सातों द्वीपों पर जितने राज्य थे उन सब राज्यों को उसने जीत लिया और एक प्रताप भावने माला और प्रताप